वो वो नमो वा, वा ओम नमो भगवते वाुदेवाय ओम अज्ञानीरांध्य ज्ञाजनशला चक्षुन्मील येन तस्म शुर नम श्रीचैतन्यमनोभषण स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा सुपादिक वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुन्वैष्णवां श्री, श्री, श्री, श्री रूप साग्र जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम साधधूतम पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापादगण लिताशाखान्विता श्री श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनिंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे तो कल हम गोवर्धन पूजा शुरू होने वाली जो लीला है उसके विषय में श्रवण किया सर्वे साथी प्रव है और आज इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर इसका महत्व थोड़ा चर्चा करेंगे इसकी महत्ता चर्चा करेंगे विशेष रूप से आज के समय में गोवर्धन शब्द का अर्थ है गोवर्धन पर्वत और जो गायों का वर्धन करता है इसलिए उसको गोवर्धन कहते हैं तो इस तरह से गोवर्धन मतलब गायों का वर्धन करने वाला और गायें भगवान को बहुत प्रिय हैं और ब्राह्मण बहुत प्रिय है इसलिए ग्रो गो ब्राह्मण हितेशु कहते हैं भगवान को गोवर्धन पर्वत है वो गायों को का वर्धन करता है कैसे घास देकर के गायों को घास देकर के उनका वर्धन करता है अर्थात गायों को चढ़ने की जगह दे रहा है जहां पे गाय जा करके घास चढ़ती है तो उससे गायों का वर्धन होता है दुग्ध वर्धन होता है जो भगवान श्री कृष्ण को जाता है और उनकी संख्या वर्धन होती है कि बहुत सारी गायें हैं तो सब दो को चरने के लिए गोवर्धन जगा देते हैं अन्य बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा गया है वो सब कारण कल चर्चा हुए प्रवचन में तो वो अन्य कारण अभी हम नहीं ले रहे हैं अभी हम विशेष रूप से ये गाय वाला कारण ले रहे हैं कि गायों को जो वर्धन करता है वो गोवर्धन और यदि गायों का वर्धन होता है तो गाय के साथ संबंधित है भूमि जिसके भी गो कहते हैं और गाय और भूमि जब दोनों का वर्धन होता है दोनों प्रफुल्लित होती है दोनों प्रसन्न होते तो तीसरे तीसरे गो कौन है इंद्रिया तो इंद्रिया इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए व्यवस्था प्राप्त होती है गाय और भूमि से युधिष्ठिर महाराज के समय में उनके राज्य में किस प्रकार की स्थिति थी उसका वर्णन करते हुए पहले स्कंद में एक श्लोक आता है कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम सिशी चुष, सिशी गावह धस्वती मुदा दुघामूष्म मुदा। की जोजन्य अर्थात बारिश तो वो काम को बरसाती थी बारिश अर्थात पानी जो बरसता है ऊपर से वो काम बरसाती थी काम बरसाती थी, थी मतलब सभी आवश्यकताएं बरसाती थी, थी कैसे कि भूमि सभी कामों को पूर्ण करती थी मनुष्य के सर्व काम दुघा मही मही मतलब भूमि पृथ्वी तो वो दो सब काम को पूरा करती सब जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की पशुओं की सबकी वो मही पूरा करती थी और गाय जो है वो बहुत ही प्रसन्नचित रहती थी मुदा मुदित रहती थी तो मुदित रहने के कारण वे उनके थनों से दूध अपने आप टपकता रहता था दूहने की बात तो एक जगह पे अपने आप टपकता रहता था और उससे भूमि जो है जहाँ पे वह चल रही है वह दूध से सेचित होती थी जैसे हम पानी से पानी देते हैं ना जमीन पे, तो यहाँ पे जहाँ पे गाय चल रही है वहां पे दूध से होती है जमीन और इसके कारण और घास उगती थी और फलती फूलती थी जमीन दूध बहुत अच्छा है जमीन के लिए ऐसे जैसे गोमूत्र अच्छा है जैसे दूध भी अच्छा है दूध गायों का ये जो सब है दूध पंचगविया ये सब बनाना कठिन है इसलिए कम डाल पाते हैं हम लेकिन ये वर्णित है शास्त्रों में कि कैसे जमीन को दूध से भी से तो बहुत उत्पादन देते तो दूध गोबर और गोमूत्र, ये तीनों गाय होती है तो प्राप्त होता है तो गाय इतनी प्रसन्न रहती थी कि दूध क्षणों से नीचे अपने आप गिरता टपकता गाय जब प्रसन्न रहती है तो ज्यादा दूध भी देती है और बैल प्रसन्न रहते हैं वो कृषि करके सबके लिए उगाते हैं मनुष्य के लिए पशुओं के लिए उगाने के लिए कृषि की जरूरत नहीं है तो इस तरह से आ, सभी काम प्राप्त हो जाते थे इसलिए कामों वो वर्ष पर्जन्य पर्जन्य मतलब जो बारिश है काम बरसाती थी यदि गाय नहीं है यदि गाय नहीं है गाय और बैल गाय अर्थात गाय और बैल गाय का मतलब नहीं है कि जो गाय है वो ही गाय है और बाकी बैल तो बैल है ऐसा नहीं है गाय जब बोलते हैं तो गाय और बैल दोनों के लिए उपयोग होता है जैसे हम बोलते हैं कि इंग्लिश में है मैन बोलते हैं तो मैन मतलब पुरुष ही नहीं पुरुष और स्त्री दोनों हो जाता है सामान्य रूप से जब तक कि अलग नहीं किया जाए मैन और वीमैन को और हिंदी में भी ऐसे ही होता है आदमी पक जाता है तो क्या औरत नहीं पक जाती आदमी और औरत दोनों है जब बोलते हैं कि आदमी तो ऐसे जैसे पुरुष समाज में भाषा में पुरुष प्रधान है इसलिए जब कोई लिंग निश्चित नहीं होता है दोनों लिंग के लिए बोलना होता है तो पुलिंग में बोलते हैं उसी प्रकार से गायों के समाज में त्रिलिंग प्रधान है वो उसमें जब गाय में जब बोलना होता है दोनों के लिए है तो मतलब कोई निश्चित नहीं है उसमें एक व्यक्ति मतलब पुल्लिंग के फ्रीलिंग किसके लिए बोलना है तो फ्रीलिंग में बोलते हैं इसलिए जब गाय की रक्षा बोलते हैं तो दोनों की रक्षा है उसी प्रकार से जब गाय प्रसन्न होती है तो पूरी पृथ्वी प्रसन्न होती है जब बोलते हैं तो गाय मतलब गाय और बैल दोनों <coughs> तो अभी गाय यदि नहीं है अर्थात गाय और बैल दोनों नहीं है पृथ्वी पे और बारिश होती है बहुत तो उससे सभी काम पूर्ण नहीं होंगे उससे पृथ्वी बंजर होगी गाय बैल नहीं होगी तो इसलिए गाय बैल का बहुत महत्व है गो शब्द पृथ्वी के लिए भी है गो शब्द गाय के लिए, गाय बैल के लिए भी है और गो शब्द इंद्रियों के लिए भी है तीनों एक दूसरे से संबंधित तीनों अन्य अन्य आश्रित है गाय है बारिश नहीं हुई तो गोवर्धन नहीं होगा कितनी भी जमीन हो कुछ उगेगा नहीं और यदि मनुष्य नहीं है तो भी चक्र टूट जाता है कि मनुष्य नहीं है तो यज्ञ नहीं होगे, यज्ञ नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी बारिश नहीं होगी तो गोवर्धन भी नहीं होगा गायों का वर्धन तो इस तरह से सभी कामों को बरसाने वाला बारिश है क्योंकि गाय और पृथ्वी मही दोनों है तो गायों का वर्धन करने वाले हैं गोवर्धन और आज इसलिए गोवर्धन की पूजा करने को बोले भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गोपाल वंश में जन्म लिए जिनका कार्य गायों का पालन करना है और भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से गोपाल वंश में ही है केवल उधर जन्म ही नहीं किया नित्य रूप से गोलोकधाम वृंदावन भी गोपाल का धाम तो उनका यदि हम देखें उनकी आसक्ति गायों से अनंत है भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति गायों से अनंत है जब वे बड़े होते हैं तो गाय चराने जाते हैं जंगल में बछड़ों को भी चराते हैं शुरुआत में बाद में गायें चराने जाते हैं जंगल में तभी जंगल में जाएंगे तो बहुत काटे भी होते हैं पत्थर भी होते हैं सरल भूमि नहीं होती है जंगल की चलने के लिए तो पैरों में कष्ट होगा और खासकर भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है उसका वर्णन तो ऐसे आता है कि मक्खन की तरह कोमल है थोड़ा सा भी कुछ स्पर्श भी हो जाए तो लाल हो जाते हैं इस प्रकार के चरण कमल है भगवान श्री कृष्ण के तो इसलिए सबको चिंता है कि ये जंगल में जाएंगे तो इनको बहुत कष्ट होगा तो ये कष्ट कैसे नहीं हो इसकी चिंता है सबको सबको इसकी चिंता है गोपियों को भी नंद महाराज सब बड़े बड़े गोप सबको चिंता है हालांकि वो खुद नंगे पैर जाते हैं लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण की चिंता है तो इसलिए उनको बोलते हैं कि आप ये पादुका ग्रहण कीजिए जंगल में जाने के लिए अभी आप गाय चराने जंगल में जाएंगे तो इस प्रकार से समस्या होगी कष्ट होगा तो भगवान श्री कृष्ण के लिए सरल था बताना कि हमारे खानदान में कोई भी आज तक इस प्रकार से पादुका ग्रहण नहीं किए हैं ये हमारा धर्म नहीं है तो मैं कैसे ग्रहण करूं इसको हाँ पादू ग्रहण करते हैं जब कोई ऐसे धर्म के कार्य रहते हैं जिसमें पादुका ग्रहण करनी होती है लेकिन गाय चराने जाने में वो पादुका ग्रहण नहीं करते तो ये हमारा धर्म है और मैं इससे विचलित कैसे हूं इसलिए तो मैं नहीं ग्रहण करूँगा तो भी जब ज्यादा फोर्स करते हैं कि नहीं ले लीजिए ले लीजिए ऐसा करके तो फिर वो कहते ठीक है तो हमारी जितनी गाय है सबको एक एक पादुका मिलनी चाहिए चार चार पादू मतलब पता है वो तो कर नहीं पाएंगे फिर मैं ग्रहण करूंगा कोई बात नहीं तो इस तरह से हमेशा भगवान श्री कृष्ण गायों को आगे रखते थे और गायों का वर्धन हो इसके लिए ध्यान रखते थे इसी के लिए उनका जीवन था यदि हम गोलोकधाम वृंदावन का जीवन देखें तो गोल गोवर्धन गोलोकधाम वासी जो सब है उनका जीवन है भगवान श्री कृष्ण लेकिन उनकी जो सब वृत्ति है जो कार्य है जो कर्तव्य है वो जो सब करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी और भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो सब गायों के वर्धन के लिए वहां पे जो भी कार्य होते हैं गायों के वर्धन के लिए होते हैं चेतना अलग अलग हो सकती है जो गायें हैं, वो अपना वर्धन करती है अच्छे से घास चढ़ती है क्योंकि उससे जो दूध प्राप्त हो वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित होगा ये देख करके चुन चुन करके औषधियाँ लेती है और उसमें से भी जो एक्सपर्ट गाय हैं जो ज्यादा अच्छी औषधियां लेती हैं या उनका अस्तित्व ही विशेष दूध उत्पन्न करने के लिए है तो ऐसी गायों को ऐसी गाय भी होती मतलब गायें बहुत सारी होती है उसमें से ऐसी भी गायें होती हैं जो बहुत विशेष होती सब समान नहीं है उधर भी उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ दूध देने वाली गाय हैं, वो विशेष अपना कर्तव्य समझती है श्रेष्ठ औषधियां खाने का और उन गायों को चुन चुन करके यशोदा माई इकट्ठा करती है एक जगह पे और स्वयं उनका दूध निकालती है यशोदा माई और वो दूध गर्म करने रखती है और वो जब उबलने वाला है कल का दिन था दीपावली का उस दिन ये ब्रह्म मुहूर्त में लीला हुई थी जो लोग सो रहे थे वो लोग खो रहे हैं तो वो दूध रखती है यशोदा माई गर्म होने के लिए खुद क्यों दूध निकाला खुद क्यों गर्म कर रही है उनके तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो सब कर सकते हैं तो होता ऐसा है कि कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण की शिकायत कंप्लेंट लेकर के सब गोपियां आती हैं कि ये तो हमारे घर में आकर के मक्खन चुराते हैं ये कृष्ण क्या करता है मक्खन चुराता है हमारे घर आकर के और अकेला नहीं आता है सब टोली को लेकर आता है और हमने तो बहुत प्रयास कर लिया बचाने का लेकिन बचता नहीं है हमारा मक्खन अंधेरे में भी होते हैं तो इनके दीपक बंद कर देते हम ताकि दिखे नहीं लेकिन इनका शरीर भी पता नहीं कैसा है कि इससे प्रकाश निकलता है तो वो सब देख लेते तो इसलिए हमको तो एक ही चीज समझ में आती है यशोधामय कि तुम इसको कुछ खाना नहीं देती होगी या देती भी होगी तो वो कोई इतना उत्कृष्ट क्वालिटी का नहीं होता होगा कि उसको इधर आकर के चुराना पड़ता है ऐसे आरोप लगे तो यशोदा माई भी सोचती सोची क्या ये मैं इतना प्रयास करती हूँ फिर भी ये उधर जाता है लगता है मैं खुद नहीं करती इसलिए वो प्रेम चाहिए उसको मैं खुद नहीं करती और बाकी सब गोपियां खुद करती इसलिए वहां पे जाकर के तो ठीक है आज मैं खुद कर ऐसा करके यशोदा माई खुद निकालना शुरू की और ऐसे दूध को रखा है ऊपर वो उबल रहा है और बाहर आ रहा है तो उनको चिंता होती है तो भगवान श्री कृष्ण को साइड में रख देती है साइड में रख देती है तो बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं मुझे मुझे साइड में रख दिया दूध इतना प्रिय है इसको दिखाता हूँ आज ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण पूरी लीला करते हैं दामोदर लीला बहुत रुष्ट हो जाते हैं कि मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है मेरी, मेरा तो कुछ मूल्य ही नहीं है ऐसे ही साइड में फेंक दिया मुझे तो ऐसा करके फिर सब मक्खन खिला देते हैं बंदरों को तो बंदरों के मजा आ गया और बंदर भी मदद करते हैं भगवान को मक्खन चुराने में तो उनको भी मिलेगा ना थोड़ा <laughs> तो इस प्रकार से विशेष गायें रहती हैं जिनको यशोदा माई जिनका दूध निकालती है बाकी सब गायों का दूध उनके जो दासियां हैं वो निकाल देती हैं बहुत सारी गायें थी तो आप देखे तो भगवान श्री कृष्ण इस दूध को लेंगे लेंगे और विशेष गायें तो और ज्यादा विशेष रूप से फिर उस समय करेगी तो गायों गाय ये चेतना से करती है यशोदा माई ये चेतना से गायों को धोना उनका दूध निकालना फिर मक्खन बनाना घी बनाना ये सब चेतना लेकर के यशोदा माई भी गोरक्षा करते हैं ऐसे ही नंद महाराज इत्यादि सब भी गोपालन इसीलिए करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मिले भगवान श्री कृष्ण गोपालन इसलिए करते हैं कि गाय उनके लिए आराध्य देव है गाय और ब्राह्मण दोनों भगवान श्री कृष्ण के आराध्य देव है इसलिए भगवान श्री कृष्ण गायों को पालते हैं और उनका वर्धन होना वो भगवान श्री कृष्ण का हमेशा उनकी चेतना है। ब्राह्मणों का वर्धन हो और गायों का वर्धन और जो गोवर्धन है उसकी चेतना है कि ये गायों का वर्धन करूं, जैसे सब भक्तों की चेतना है उस प्रकार से तो ये गायें दूध देगी भगवान श्री कृष्ण को और भी बहुत सारे सारी सेवाएं करते हैं गोवर्धन जी के कारण उनको हरिदास बताते हैं वो सब कल चर्चा हो गई और ये वाली जो सेवा है गायों का वर्धन करना तो अच्छी अच्छी घास उगाना ये गोवर्धन का कार्य है और इंद्र का कार्य होना चाहिए कि वो सही से बारिश दे जिससे गोवर्धन के ऊपर अच्छे से घास उगे जो गायों को मिले जिससे भगवान श्री कृष्ण का पोषण तो बारिश होगी अच्छे से तो गायों को वो घास मिलेगा गोवर्धन होगा गायों का वर्धन होगा तो गायों का वर्धन होने से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है बहुत बहुत प्रसन्न है जो गायों का वर्धन करते हैं उनसे और उनका जो दूध होता है उससे भगवान श्री कृष्णा का पोषण होता है ये देखकर के भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान को प्रसन्न किया और भक्त को प्रसन्न किया गोवर्धन ने भी और इंद्र ने भी लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जब इंद्र सोचते हैं कि कुछ भी कारण से वो बारिश नहीं करते हैं या तो ऐसी बारिश करते हैं कि गाय मर जाए गोवर्धन गाय मर जाए और गोपालक मर जाए इस प्रकार से सोच करके बारिश करते हैं या तो बारिश नहीं करते तो वो अभक्त बन गए भक्ति से च्युत हो गए क्यों क्योंकि जो भगवान का कार्य था गायों का रक्षण करना उसमें उन्होंने अनुदान नहीं किया उसके लिए कुछ मूल्य मांगा कि ये मिले तो ये करूंगा और वो मूल्य जब नहीं मिला देखता हूं आज कैसे ये लोग <laughs> मुझसे बचते हैं तो या तो अनावृष्टि करेंगे या तो अतिवृष्टि करेंगे तो इन्होंने अतिवृष्टि तो चयन किया इंद्र ने यदि अनावृष्टि करते तो कुछ और लीला होती लेकिन अतिवृष्टि चयन किया इन लोगों को दिखाता हूं अभी और वो दिखाने गए इंद्र तो भगवान ने उनका उपयोग कर लिया अपनी लीला करने के लिए क्योंकि बहुत सारी चीजें गोवर्धन लीला में भगवान बहुत तरह से रसों का आस्वादन कर रहे हैं गोवर्धन लीला में बहुत विश्लेषण किया है आचार्यों ने इसका क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो असुरों को मारने वाले नहीं है इंद्र का घमंड भी हनन करने वाले नहीं है वो उनका कार्य है ही नहीं उसके लिए वो उपस्थित नहीं है वो तो रसी कचे है, वो तो रसो का आस्वादन कर तो कोई असुर भी आता है तो भगवान उसको खेल बना देते हैं। कोई भी असुर आए आप देखें, वृंदावन में जो भी असुर आए तो भगवान उनको मारा तो मारने में उनके लिए वो खेल खेल का एक भाग बना दिया जैसे नया नया खेल चाहिए ना उनको तो कौन सा सुर आता असुर आता है बकासुर तो गुफा गुफा है गुफा में चले जाओ चलो अभी देखते हैं अगासुर है बकासुर है बकासुर तो दक, बका है, है। तो डक, बका चलो नई गुफा आ गई इसमें चले जाओ ऐसा करके बकासुर के शरीर को अपने खेल का माध्यम बना दिया और क्योंकि कुछ न कुछ कारणों से उनका शरीर भगवान के आनंद के वर्धन का भगवान के भक्तों के आनंद के वर्धन का साधन बना तो तो असुर को भी मुक्ति प्राप्त। भगवान ने तो उसको खेल बना खेल बना बना दिया। हरे कसुर का देते हैं। प्रलंबा आया तो उधर खेल बना दिया खेल में शामिल करके वो तो उससे रसी उत, उत्पन्न होता है और जो असुर मरते हैं जब भगवान मार देते हैं उनको तो सब गोपा गणों को बहुत आनंद होता है सब जो और फिर वो जा जा करके अपने माताओं को पिताओं को बताते हैं और बहुत वर्णन करते हैं आज तो इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से हमारा तो बहुत आनंद वर्धन होता है उनका भी और उनका आनंद वर्धन देख करके भगवान श्री कृष्ण का आनंद तो इस तरह रस ही है जो भगवान श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं और बाकी कोई भी असुर आ जाए तो वो भी उसी का भाग बन जाते हैं उनके रस आस्वादन का मतलब उनको कोई चिंता नहीं दे सकता भगवान श्री कृष्ण वो तो रस तो इंद्र ने सोचा कि मैं बारिश इतनी करता हूँ जोर से फिर ये लोग चिंतित हो जाएंगे फिर दूसरी बार से मेरी पूजा करेंगे पॉइंट यही था कि इन लोगों को परेशान करेंगे तो दूसरी बार से मेरी पूजा करेंगे नहीं कैसे सकता तो परेशान कोई हुआ नहीं <laughs> परेशान होने की जगह सब और ज्यादा प्रफुल्लित हो गए इतनी सारी बारिश आई तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया और गोवर्धन उठा लिया तो गोवर्धन भी प्रफुल्लित हो गया कि मुझे भगवान ने धारण किया इस तरह से प्रफुल्लित होकर बड़ा भी हो गया और बाकी सब वृंदावनवासी एक साथ गोवर्धन के नीचे आ गए तो सबकी प्रार्थना कब से थी गायों की प्रार्थना थी कि ये जब जंगल में होते तो हमारे साथ होते हैं हम उनका दर्शन कर सकते हैं और जब चले जाते हैं जंगल से वापस आ जाते हैं तो दर्शन नहीं होता है गोपियों की प्रार्थना थी कि जब जंगल चले जाते हैं तो हम दर्शन नहीं कर सकते और जब यहा, यहाँ यहाँ पे आ गए तो हमको दर्शन होते हैं तो इस तरह से सबको कुछ ना कुछ विराह होता था हर एक जगह क्योंकि भगवान एक जगह रहते दूसरी जगह पे विराह के रूप में रहते भगवान का वीरह भी भगवान ही है इसलिए तो विराह के रूप में रहते तो सबकी प्रार्थना थी तो इसलिए गोवर्धन उठा लिया तो अभी गाय भी उधर है सब पूरा वृंदावन भी उधर है गोवर्धन भी उधर है सखा भी उधर है सखिया भी उधर है सब उधर है और रात दिन उधर है कहीं जाना नहीं है घर नहीं जाना है तो सब लोग भगवान का दर्शन कर पाए पूरा समय और जब दर्शन हुआ तो ऐसा नहीं कि दर्शन ही होता रहा होगा बहुत सारे दूसरे आदान प्रदान भी रहे जैसे मक्खन खिलाने आएंगे कोई तो ऐसे अलग, अलग अलग अलग अलग प्रकार के अलग अलग में रस में पांचों रस उधर उपस्थित है और पांचों रसों का आस्वादन एक साथ हो रहा है तो इसमें भगवान को क्या फायदा भगवान एक साथ सभी रस का आस्वादन एक जगह पे कर रहे हैं ऐसा भक्तों को दिखा रहे उससे भक्त भा, और प्रसन्न भक्त अपना आस्वादन के लिए नहीं होते हैं लेकिन भगवान सभी रसों का आस्वादन एक साथ इधर कर रहे हैं उससे भक्त और प्रफुल्लित होते हैं तो इस तरह से ये लीला की भगवान है तो इसका विस्तार से वर्णन तो आचार्यों ने बहुत किया है बहुत विस्तार से वर्णन है इसका कॉमेंट्रीज में तो ये गोवर्धन इसमें निमित्त बने ये लीला में तो इंद्र का कार्य था कि गायों का वर्धन हो ये देखना क्योंकि भगवान का ये कार्य है भगवान का जो लक्ष्य है कृष्ण का जो लक्ष्य है हमारा लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना भगवान का लक्ष्य है गायों का वर्धन हो दूसरे भी लक्ष्य है भगवान के अनंत लक्ष्य होते हैं लेकिन उसमें से एक मुख्य लक्ष्य है गायों का वर्धन हो क्योंकि गायों का वर्धन के लिए भगवान पूरा दिन काम करते हैं। भगवान क्या कार्य करते हैं? भगवान को कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है नीद्य समय दृश्यते पर शक्ति विविध शूयते स्वाभाविक ज्ञान अब लक्ष्य उनका कोई कार्य नहीं वो सोचने से सब कुछ हो जाता है जैसे एक राजा है वो कुछ इच्छा करे तो उनके सब सैनिक दण या तो जो भी दास दासी है वो वो कार्य कर देते हैं फिर भी यदि कोई कार्य राजा स्वयं करता है तो इसका अर्थ है कि वो कार्य करना पड़ रहा है इसलिए नहीं कर रहा है इसका अर्थ यह है कि वो उसको प्रिय है इसलिए करता है एक कथा है अकबर और बीरबल की अकबर प्रश्न करते हैं कि भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए आते हैं ऐसा बोलते हैं परित्राण साधुना लेकिन उनको बचाने आने की क्या जरूरत है उनके तो सब बहुत सारे ऐसे हैं सब प्रकृति ही उनकी है तो तो अपना बच सकते हैं ना मतलब वो उसके माध्यम से बचवा सकते हैं वो खुद क्यों बचाने जाते हैं अकबर थोड़ा समझाने का प्रयास किया नहीं अकबर ठीक है बाद में उत्तर दूंगा बिरबल सॉरी बिरबल अकबर तो फिर एक बार नौका विहार में जाते हैं अकबर और बीरबल बोलते हैं अपने पुत्र को भी साथ में ले लो उनका पुत्र होता है छोटा उसको साथ में ले लेते हैं फिर जब नाव नदी के मध्य में पहुंचती है तो बीरबल धक्का मार के उसके पुत्र को नदी में गिरा देते हैं और अकबर के तो सब सैनिक भी उधर होते हैं लेकिन अकबर किसी सैनिक की राह नहीं देते खुद सीधा अंदर कूदते हैं और बचा के लेके आते हैं फिर बीरबल को पकड़वा लेते हैं अभी तो बीरबल की हालत खराब हो गई पकड़ लिया अभी तो मारेंगे क्या करेंगे पता नहीं तो अकबर फिर भी अकबर को बुद्धि होती है कि बीरबल बुद्धिमान है कुछ कारण सही किया होगा तो पूछते हैं कि क्यों ऐसा किया तो बोले आपने प्रश्न किया था ना कि भगवान क्यों स्वयं बचाने आते हैं बचवा क्यों नहीं लेते तो आपके इतने सारे सैनिक थे आप क्यों कूद पड़े सबको आता है तैरना कोई भी बता के ला सकता था तो उत्तर प्राप्त हो जाता था उसके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है तो भगवान जो कार्य खुद करते हैं इसका अर्थ क्या है वो उस व्यक्ति के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम है तो खुद भगवान जा करके गो, गोचारण करते हैं बहुत सारे गोपागण हैं नौकर भी हैं वो कर सच गोचारण नहीं लेकिन भगवान स्वयं जाके करते हैं इस अर्थ है भगवान को बहुत प्रेम है गायों से इस तरह बाकी भी कार्य करते हैं भगवान लेकिन उनका पूरा दिन देखिए पूरा दिन में ज्यादातर समय कहा जाता है उनका जो जागृत दिन है उसका पूरा समय ज्यादातर समय गायों की सेवा में जाता है और रात का समय कहा जाता है वो भी अलग वस्तु है वो भी बहुत ही प्रगाढ़ वहां पे भी भगवान तो दिन रात काम करते हैं, सोते सोते है तो भी सोते नहीं है पता नहीं चलता है वो तो सो, सोने का नाटक कर रहे हैं, तो कहीं और है, तो ये है गायों का महत्व गोवर्धन तो का महत्व है क्योंकि वो गायों का वर्धन करना रहे और आज के समाज में आधुनिक समाज में गाय देखने को भी नहीं मिलती और यदि देखने को मिलती है तो भी प्लास्टिक खाती हुई या कूड़े कचरे के ढेर पर से कुछ ढूंढती हुई जो गोवर्धन की जगह है उसको नष्ट कर दिया गया है वो गोवर्धन की जगहों पे पेट्रोल डीजल वर्धन चलता है और पेट्रोल डीजल से चलने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनके रोड बन जाते हैं क्योंकि बिना रोड तो कैसे होगा काम तो जिस भूमि से गाय का वर्धन होता था जिस भूमि से गायों का खून बनता था खून बनेगा मतलब खाएंगे उससे खून बनेगा रक्त बनेगा और रक्त से पूरे शरीर में पोषण फैलता है तो जिस भूमि से वो होता था गायों का रक्त बनता था वो भूमि अभी चली गई वो भूमि उपयोग हो रही है पेट्रोल डीजल के लिए यातायात के लिए शहरों के लिए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गायों का रक्त नहीं बना गायों का वर्धन नहीं हुआ उसके कारण जो गाय कटती है वो रक्त से सज्जित है पेट्रोल डीजल और आधुनिकीकरण पूरा जहां पे भी सिटी है जो पोषण गायों का रक्त बनना चाहिए था वो पेट्रोल डीजल बन गया वही पोषण बन गया आधुनिकता तो इसलिए जो इस पर आश्रित है वो गायों का रक्त पी रहा है गायों का रक्त तो सभी पीते हैं बिना गाय का रक्त पिए मनुष्य जी नहीं सकता है लेकिन वो गाय का रक्त पीते हैं दूध के रूप में गाय को मार करके नहीं और अन्न के रूप में अन्न अन्न भी गाय का रक्त है गाय मतलब बैल भी है ना उसमें तो बैलों से खेती होती है और उससे जो प्राप्त होता है वो उसमें बैल मरता नहीं है अभी ट्रैक्टर से खेती होती है तो ट्रैक्टर में भी आता तो पेट्रोल डीजल भी है वही वो तो गाय का रक्त ही है क्योंकि गायों से छिन करके वहां पर आया है तो उसी से अभी भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो कनेक्शन रहता है उससे कृषि होती है और उसका खाते है तो वो एक्चुअली में वो खा रहे तो इसलिए पूरा समाज बहुत ही पापी समाज हो गया और भगवान इसलिए बहुत ही अप्रसन्न है आधुनिक समाज से क्योंकि भगवान का ध्येय है गायों की रक्षा करना गायों का वर्धन करना गोवर्धन करना गोवर्धन इसलिए हरिदास अवर्य है और जो इसके विपरीत कार्य करते हैं वो असुर अवर्य है क्योंकि असुर का कार्य है भगवान का जो ध्येय है उसके विरुद्ध कार्य करना असुर का कार्य असुरस्त विपर्य तो इसलिए असुर क्या करते हैं ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ करके मारते हैं या तो उनको धर्म करने नहीं देते और गायों को मार गायों को मारते हैं ऐसी व्यवस्था करते हैं कि गायों का वर्धन नहीं हो और ब्राह्मणों का वर्धन नहीं हो ऐसी व्यवस्था करते हैं तो इसलिए आधुनिकीकरण आसुरी है वो गोवर्धन का विरुद्ध कार्य करने वाला है और जो भक्त है वो गोवर्धन का कार्य करने वाला है जो भगवान का ध्यय है एक भी है। तो इसलिए भक्तों के लिए आवश्यक है गायों का वर्धन करना गोवर्धन करना तो भक्ति रागव महाराज परम पूज्य भक्ति राघव महाराज वो बार बार यही वस्तु कहते हैं कि भक्ति आप कर रहे हो सिटी में रह करके ठीक है चलो सिचुएशन ऐसी इसलिए करनी पड़ रही है लेकिन यदि आप ये सोचो कि वर्णाश्रम सिटी में हो सकता है उसके लिए गांव के सेटअप की जरूरत नहीं है तो आप गलत हो भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध हो और व्यावहारिक रूप में सिटी में यदि आप रहते हो तो आपको गाय कहाँ देखने को मिलेगी देखने को भी नहीं मिलेगी तो बाकी की तो बात ही कहाँ है गोवर्धन की तो क्यूंकि सिटी में गोवर्धन नहीं होता है गोहनन होता है इसलिए आप ये अपेक्षा मत करो कि भगवान इससे बहुत प्रसन्न है गए बात अलग है लेकिन यदि ऐसी है ही नहीं, है तो भी उसका हनन हो रहा है वर्धन नहीं हो रहा है तो इसलिए वैदिक समाज बहुत आवश्यक ग्रामीण जीवन उस समय में जो शहर भी होते थे तो इस प्रकार के आज के जो शहर ऐसे नहीं होते थे वो भी गांव जैसे ही होते थे वहां पे भी गायें भी होती थी गोवर्धन भी होता था इस प्रकार के शहर नहीं होते थे तो गाय हरेक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग होता था हो सकता है कि सभी लोग गाय नहीं रखे यहाँ सभी लोग कुछ मात्रा में रखें, कुछ नहीं भी रखते हैं, कुछ ऐसी जातियां जो गाय नहीं रखती हैं, लेकिन ज्यादातर गृहस्थ के पास गाय रहती एक एक गाय होगी सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग रहता था और दिनचर्या में उसको बसाए रखते थे गाय को गायों से कोई अलग नहीं हो सकता ऐसा नहीं था कि इसका ये कार्य तो, तो ये तो अपना कार्य करता रहेगा उसको तो गाय का दर्शन करने की जरूरत नहीं है स्पर्शन करने की जरूरत नहीं है केवल इनडायरेक्टली वो गायों से कनेक्टेड रहेंगे कुछ खाएंगे और दूध पिएंगे तो याद करेंगे यहाँ तो दूध गाय से आता है उसको पढ़ाना पड़ेगा भाई दूध गाय से आता है इस प्रकार से नहीं किंतु साक्षात गायों के संबंध में रहते हर एक व्यक्ति उनकी दिनचर्या इसी प्रकार से थी कि सभी गो का दर्शन करते थे रोज कम से कम एक बार गो मतलब भूमि का दर्शन करते थे भूमि को प्रणाम करना और आदर सम्मान देना था और फिर भगवान का दर्शन करते थे और फिर गायों का दर्शन रोज गायों का दर्शन करना ये एक नित्य कर्म है। मैं इसको नहीं करता हूं यहाँ पे ये दुर्भाग्य है गलत है ये सभी को बच्चे बूढ़े सबको अपने दैनंदिन कार्य में सुबह में जाके गाय का दर्शन करना चाहिए उनको प्रणाम करना चाहिए उनका स्तुति मंत्र बोलना चाहिए हम तो स्तुति मंत्र भगवान का का स्तुति स्तुति मंत्र मंत्र है है उसके कनेक्टेड गाय जो वो बोलेंगे नमो देवाय कृष्णाय नमो नमः जाके दर्शन करो गाय का और थोड़ा समय है तो थोड़ा खुजा दो उसको या तो कुछ कुछ सेवा करो कीड़े चार पांच कीड़े निकाल दो भाई चलो तो नंदग्राम में नब्बे भक्त हैं चार पांच कीड़े निकलेंगे दो सौ सत्तर कीड़े निकल जाएंगे साढ़े चार सौ पांच सौ कीड़े निकल जाएंगे कितने रोज के आते भी नहीं होंगे थोड़े कीड़े निकाल दो पांच कीड़े निकालने में कितनी देर लगती है यहाँ तो गाय को कुछ खिला दो पहले जान लो कि क्या खिलाना चाहिए नहीं तो ढेर खिला दो लेकिन वो कुछ आधी रोटी एक रोटी कुछ खिलाओ गाय का दर्शन करो गाय का स्पर्शन करो गाय को खुजाते हैं तो बहुत पसंद है तो कुछ ब्रश या तो कुछ लकड़ाए कुछ ऐसा लेके जाओ जिससे खुजाओ गाय को तो वो भी अच्छा लगता है उसको उससे संबंध बनता है गाय से बात करो लोग बात करते हैं गाय गाय सुनती भी है वो माता है ना सुनती भी है बेल से शायद बात करने से डरेंगे लोग पिता मारते हैं पिता मारते हैं माता मारती है। तो ऐसे लेकिन खिलाओ बैल को खिला तो सकते हैं खिलाएंगे तो फिर नहीं मारेंगे अभी तो ऐसे ये सब चीजें कुछ होनी चाहिए जीवन में दिन में हमारे गाय का दर्शन स्पर्शन उनको खिलाना खिलाते वक्त एक मंत्र है पूरा मुझे याद नहीं है रक्षक को शायद याद होगा सूरभि वैष्णवी देवी वैष्णवी माता फिर क्या है क्या है विष्णु सदा विष्णु नित्य विष्णु क्या है नित्य विष्णु प्रदाशिता गोग्रासम मया दत्तम सुरभि प्रतिगृह्यता ये बोल करके देना चाहिए चाहे कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है ये सब चीज छोटी-छोटी होनी चाहिए और पहले के समय में जो घर में यदि भक्त घर पूरा तो प्रसाद मतलब भगवान को भोग अर्पण करते थे फिर, फिर स्वयं नहीं लेते थे पहले पहले गाय को जाएगा फिर अतिथि को फिर स्वयं तो ये सब गाय हमारे रोटी देने के भूखी नहीं है वो तो जाके चल लेगी लेकिन वो स्वीकार करती है हमसे संबंध बनाती है। तो ये कुछ ऐसे संबंध होना चाहिए गायों से ये सब अलग अलग जो वस्तु हैं गायों के साथ करनी चाहिए दैनंदिन कार्य में मित्या थोड़ा समय निकालना चाहिए रोज के 10-15 मिनट निकालें। कुछ यहाँ के जो घर पे रह रहे हैं वो बच्चे तो निकालते होंगे रोज थोड़ा थोड़ा वो तो जाकर के गायों के पास जाते ही होंगे क्योंकि बहुत सरल है गुरुकुल के बच्चे भी इतना रोज तो गायों के पास शायद देखते भी नहीं है गाय तो थोड़ा थोड़ा ये होना चाहिए गायों के लिए हम खाते उसके पहले निकालना चाहिए गोग्रास बोलते हैं उसको सब सबको याद हो सबको अपने अपने घर में इवन सिटी में रहने वाले भी निकालते थे हमारे समय में हमारे घर पे रोज रोटी और थोड़ी सब्जी पहले गाय के लिए निकाल के रखते थे भगवान और पढ़ नहीं करते थे फिर भी गाय के लिए निकाल के रखते थे और वो गाय को जाएगा पहले खाने नहीं देते थे वो पहले गाय के लिए निकलेगा वो गाय के लिए निकल करके रहता है और फिर जाएगा <igt -खौँँण> तो हमको आई थिंक हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं काफी वर्णाश्रम में आगे बढ़ रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ये वाला भाग थोड़ा लेकिंग है ऐसा दिख रहा है गाय की तरफ जो होना चाहिए और अब तो हम गिर गाये हैं चलिए बिल के लिए सोचे कि किस प्रकार से थोड़ी व्यवस्था करके उनका भी दर्शन करने तो जाए कम से कम प्रणाम तो करे चलिए वो मारेगा तो सोच करके हम पास में नहीं जाते तो हाँ भद्र भी नहीं मारते तो उसको दे सकते हैं उनको थोड़ा खिलाएं। ऐसा करके शुरू करना चाहिए तो ये लेटिंग है और इसमें मैं सबसे बड़ा कल्पित हूँ मैं कभी दर्शन स्पर्शन दर्शन भी नहीं करा स्पर्शन की बात तो छोड़ो। कंप्यूटर में गाय देख लेता हूँ या वो भी नहीं देखता तो मैं भी इसको शुरू करना चाहता हूँ कुछ न कुछ सेवा होनी चाहिए गाय की तो मैं भी सोच रहा हूं कि शुरू करूँ भले अलग अलग सेवाएं दूसरी रहती हैं और वो सेवाएं भी गाय के लिए जाती होगी अलग अलग प्रकार से लेकिन फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं तो विशेष रूप से गाय को दर्शन स्पर्शन इत्यादि सब होना चाहिए ये दैनंदिन कार्य का एक भाग रहना चाहिए जैसे हम भगवान का दर्शन करने आते हैं तो गायों का दर्शन करने जाना भगवान की अधिष्ठाता देवी है गाय गाय और बेल भगवान का अधिष्ठाता है देव है देव या नहीं आराध्या देव भगवान का आराध्या देव है तो भगवान का हमने आराधना करके फिर उधर भी जाना चाहिए हमको अफकोर्स हम ये नहीं यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि भगवान से भी ऊपर गाय है वही भगवान है वो बात नहीं है क्योंकि भगवान की प्रिया है इसलिए उनका दर्शन अधिकार और यही भगवान की चेतना में रहते इसलिए जो भक्त जो भक्त गायों की सेवा करते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय होता है इसलिए गायों की सेवा करनी चाहिए और जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं वो भी भगवान को बहुत होता है इसलिए ब्राह्मणों को भी सेवा करनी चाहिए और गायों के और, और ब्राह्मणों की सेवा हम अपने अपने कार्यों में रहकर मुख्य रूप से करते हैं किंतु उनके साथ सीधा संबंध भी थोड़ा होना चाहिए और गायों के साथ तो हम देखते ही सबका सीधा संबंध रहता था उनकी अलग अलग प्रकार से सेवा करें और जब गाय बीमार होती है तो विशेष मौका है जाकर के करें और ज्यादा सेवा। जैसे अभी फुट -and -mouth हो गई थी सबको, तो बहुत मेहनत रहती थी उसमें रोज के चार चार पांच पांच घंटे निकलते थे का, काफी लोगों के। एक महीने तक ऐसा किया तो ये विशेष अवसर है इस समय हमको और ज्यादा समय निकाल करके यदि गायों की सेवा करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है उससे जैसे भगवान भी बीमार होते हैं तो उनकी सेवा करेंगे जैसे गुरु भी बीमार होते हैं तो विशेष रूप से उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो हमको अवसर देते हैं कि हम अपना प्रेम और बढ़ाए उनके प्रति इस तरह से गाय का भी वो गुरु गो उस तरह तो यदि हमारी चेतना में हम रखे यहाँ पे गाय है क्योंकि जो ग्रामीण जीवन है वो गायों के ही आजू घूमता है तो इसलिए वो हमको चेतना में रखना चाहिए और इस तरह से भी जो भी अभी जो गोवर्धन पूजा का महोत्सव है जिसमें गो पूजा भी होगी अभी ग्यारह बजे तो हम इस प्रकार से कुछ करें कि वो जो गो पूजा है उसी दिन हम गाय को देखने और पूजा करने नहीं जाएं अभी तु तो रोज जाए रोज घास खिलाएं या रोटी खिलाएं या जो भी खिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा जितना यथाशक्ति खिला तो सकते हैं ना वो भाव की भूखी है तो इसका अर्थ यह नहीं कुछ भी नहीं लेके जाए थोड़ा जो यथाशक्ति है जाकर के दें वो खाएगी तो हमको ये आशीर्वाद देगी और गायों के आशीर्वाद से पूरा समाज फलता फूलता है सर्व काम दुघा मही मही भी देती है पृथ्वी भी देती है और वैदिक समाज तो गाय बैल ही नहीं केवल सभी पशुओं को सही से रखता है लेकिन गाय ऐसे पक्षियों के लिए भी थोड़ा जो भी दाना हम नहीं खा सकते ऐसे दाने इकट्ठा करने चाहिए घर में ऐसे भी हम बहुत चीज बिगाड़ देते हैं पक्षियों के लिए ऊपर डालना चाहिए तो पक्षियों को मैं ये सब करते थे हम सब के घर में होता था कोई बड़ी बात नहीं है <laughs> हम सब वो ये तो पिछड़ापन ऐसा करके ठुकरा के, के आ गए और जब भक्त बन गए तो सोचा अभी तो इसकी जरूरत भी नहीं है डबल मार पड़ गई एक तो पिछड़ापन सोच रहे थे और अभी सोच रहे इसकी जरूरत नहीं है ऐसा नहीं। याद करो हमारे जीवन में क्या क्या करते थे माता पिता गाँव में रह करके ये सब चीजें होती थी और ये जो पूरा गाय बैल पक्षी ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं गोलोक धाम में भी ये होते हैं और उनका भी पालन पोषण होता है तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए गुरु महाराज ने इस विषय के ऊपर गोवर्धन में दो प्रवचन दिए थे गाय के ऊपर भक्तों के जीवन में गाय का महत्व ये था 2018 हजार अठारह में सर गोवर्धन के समय 2018 की व्यास पूजा थी उसके पहले आई थे अंग्रेजी में है हाँ वो भी है कावन भक्ति अंग्रेजी में अंग्रेजी में गोवर्धन में विशेष ये प्रवचन दिया था श्रवण कीर्तन कैंप था ओके व्यास पूजा नहीं थी। कीर्तन कैंप था मतलब 2017 में होना चाहिए 2017 के कार्तिक में होगा ये गोवर्धन पूजा के आसपास तब ये प्रवचन दिया था आ, मीटिंग थी उसके पहले वर्णाशन मीटिंग के तहत श्रवण कीर्तन कैंप के बाद तो यहाँ पे भी हम इसको ध्यान में रखें और इस प्रकार से नियोजन करें कि सब लोग गाय को देखने जाए कुछ ना कुछ समय ऐसे और कुछ न कुछ सेवा करें हफ्ते में एक बार भी कर पाए तो हफ्ते में एक बार करें लेकिन कुछ सेवा भी करें और ये गोग्रास डालना तो रोज कर ही सकते हैं तो खुद खाते हैं तो पहले गाय के लिए निकले इसलिए हम लोग अभी व्यवस्था सोच रहे हैं कि हमारे फेस्टिवल बहुत होते हैं यहाँ पे सही? छप्पन भोग लगते हैं भगवान को <subject> लेकिन हर बार होता क्या है कि समय भी होता है लेकिन उधर जब पहुँचते हैं सब प्रसाद लेने के लिए तब याद अच्छा गायों के लिए निकाला नहीं निकाला अरे जल्दी जल जल ले लेके आओ तगार लेके आओ, ले आओ अरे ये निकालो अरे वो निकालो अरे ये निकालो अरे बलराम इसको लेकर जाके देखे आओ अरे वो देखे आओ करेक्ट तो उस समय याद क्यों आता है वो पहले से याद होना चाहिए और समय भी है जब ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफर हो गया उसके बाद थोड़ा जो समय है यदि किसी को लगा दिया तो पहले से निकाल के हम जब खाना शुरू करें उसके पहले गाय को पहुंच जाए गोग्रास उनके लिए पहले निकलना चाहिए तो ये सब भी व्यवस्था करने का सोच रहे हैं ये होना चाहिए नित्यान कृष्ण प्रभु से भी बात की है फेस्टिवल मैनेजर व्यवस्था होगी इसी तरह हम अप, अपने घर में भी रोज जो भी प्रसाद ले रहे हैं तो पहले थोड़ा गाय के लिए निकल के जाए यथाशक्ति जितना हो सके एक, एक एक रोटी भी सब देंगे तो कितने सारे लोग हैं 20 परिवार है एक एक, एक तो है, एक है एक एक रोटी जाएगी तो 20 रोटी हो जाएगी गाय के पेट में उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है बीस रोटी में गाय भी बीस एक एक रोटी जाएगी लेकिन वो एक रोटी अंदर जाकर के आपका संबंध बनाएगी तो गाय को एक रोटी से कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसके दांत में रह जाती है उसका जो तो पेट घास से भरता है और दूसरी बात जो है गोवर्धन ये तो हमारा गायों के साथ संबंध बनाने की बात है जब संबंध बनता है तब तो हम उनके वर्धन की सोचते हैं जब सम्बंध नहीं है तो हमारा एक ही संबंध रहा है दूध उससे आता है इसलिए हमारा संबंध बात सही है दूध आता है इसलिए एक संबंध है लेकिन वो संबंध तो वो संबंध का केंद्र हम है इसलिए हम सोचेंगे नहीं उनके वर्धन के विषय कि उनके वर्धन के विषय में तो कोई सोच रहा है बस लेकिन जब हमारा गायों के साथ संबंध होता है प्रेम संबंध तो हम उनके वर्धन के बारे में सब सोचते और उनके वर्धन के बारे में सोचते तो उनका वर्धन कैसे होगा तो गायों का वर्धन कैसे होगा इसका उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं और वो उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने जीवन से देते हैं और भगवान श्री कृष्ण गायों का वर्धन कैसे करते थे तो उनको चराने ले जाकर के गोवर्धन गायों को चरने की भूमि देने के लिए प्रसिद्ध है इसलिए वो वर्धन करता है बाकी सब चीजें भी होती है गायों के वर्धन के लिए लेकिन चरना सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें और आज के समाज में गायों को चराना कठिन हो जाता है तो धीरे धीरे हम भी यहाँ पे अभी प्रयास शुरू कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण शिल प्रभुपाद और सब आचार्यगण यदि कृपा करें आज हम आज के दिन हम उनसे कृपा याचना कर सकते हैं करनी चाहिए कि गायों के वर्धन के लिए हम जो गायों को चराना अच्छे से शुरू कर पाए उसके पीछे जो भगवान ने सिस्टम बने उस प्रकार से चरने की भूमि चराने वाले ये सब वस्तुओं की उस प्रकार से व्यवस्था हो पाए और हम सीख भी पाए इसकी प्रार्थना करनी चाहिए और साथ साथ कम से कम जो लीडर हैं, उन लोगों को ये प्रार्थना करनी चाहिए वरना वर्णाश्रम लीडर कि पूरे समाज में जो गायों की स्थिति है वो चढ़ने से सुधर सकती है तो कुछ ऐसा करें कि जिससे पूरे समाज में जो चरने की भूमि है वो गायों को प्रदान हो पाए उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए कुछ प्रयास हो उसके लिए कुछ प्लानिंग हो इसकी प्रार्थना करनी चाहिए हम खुद नहीं कर सकते तो कोई करे की प्रार्थना होनी चाहिए तो अभी धीरे धीरे ऐसा सरकार में भी इस प्रकार से मूवमेंट शुरू हुआ है है कि गायों की चरने की जो भूमि उसको करो। तो अभी गुजरात में भी स्कीम्स निकली है कुछ कि आपके गांव के आज बाजू जो चरने की भूमि थी उसको आप लेकर के आओ कि हाँ इसको हम ठीक करना चाहते हैं तो सरकार परमिशन देती है उसकी कि आप खुद भी थोड़ा मदद करेगी और आप भी करो कुछ और उससे चरने की भूमिका उद्धार होगा तो सब गांव की गायें चर पाएगी उस प्रकार से भी है दूसरा जो लोग बहुत पैसे वाले हैं जो शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं घर पे फ्लैट्स खरीद करके इत्यादि तो वो सोच सकते इस विषय में जो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जमीन पे करे जिस पे गायें चर सके तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कुछ वो तो जमीन में इन्वेस्टमेंट मतलब अपना आप अप उसकी तो वैल्यू बढ़ती ही रहती है जैसे शेयर मार्केट में करते हैं डूब सकते हैं, जमीन में इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति डूबता नहीं है उसको उतना प्रेट तो मिलता ही है हमेशा तो ठीक है इन्वेस्ट करके उससे लोभ मत रखो कि इसमें और मैं कुछ करूँगा जमीन पे कुछ फैक्ट्री लगाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा जिससे बहुत पैसा आएगा उसकी जगह वो जमीन को आप ऐसे ही रख दो और उसमें दूसरे किसी के पास किसके पास थोड़े पैसे हैं वो उसको थोड़ा चरने की भूमि की तरह शुरुआती जो उसमें खर्चा लगता है वो लगा दो और जिनको चराना आता है वो चराने का ज्ञान आज भी भगवान की कृपा से अभी तक लुप्त नहीं हुआ है बहुत भरवाड़ है बहुत रबारी है जो लोग चराना जानते हैं जो लोग के पास गायों का ज्ञान अभी भी मेजॉरिटी उसी प्रकार से और आज के समय में भी वो चरा करके जब चरा गा भी नहीं बचे हैं तब भी इधर उधर ले जाकर के खेतों में जाकर के कहीं ना कहीं चरा करके वो गायों को रख रहे हैं अच्छा, अच्छे से मतलब मर नहीं रहे गाय उनसे दूध आता है वो जब गाय बुरी हो जाती है तो बेच नहीं देते हैं। रखते हैं अपने पास इस प्रकार से गायों का वर्धन अब भी चल रहा है लेकिन क्योंकि सिटी वाले दूध तो पीते हैं खा लेते हैं सब लेकिन उसका सही मूल्य भी नहीं देते हैं गायों का वर्धन करने के लिए गोपाल का वर्धन होना चाहिए पहले क्योंकि गोपाल नहीं बचेंगे तो गायों का वर्धन की चिंता कौन करेगा तो गोपाल के वर्धन की चिंता नहीं करते केवल दूध से कनेक्टेड दूध ले लेते हैं तो उसके कारण वो क्या रहा है कि उनको रेट भी सही नहीं मिलता है तो उन लोगों का जो पूरा जीवन है वो रुंधित हो जाता है आज भी जो गायों को चराते हैं बाहर चराने लेकर के जाते घूमते रहते हैं उनका जीवन आधुनिकीकरण से बहुत ग्रस्त नहीं है क्योंकि आधुनिकीकरण कहाँ जाएगा स्विच पॉइंट तो रहेगा नहीं जहाँ जाएंगे खेत में ही बैठना पड़ेगा चलो तो मोबाइल चार्ज करने के लिए कहीं था वो जो होते हैं ना बोर होते हैं वहाँ के तो बोर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रिसिटी रूम तो वहाँ पे लगा करके चार्ज कर लिया मोबाइल बाकी कुछ होता नहीं है ट्यूबलाइट रख नहीं सकते बल्ब रख नहीं सकते हैं तो आज भी उनका जीवन ऐसे ही चूल्हे की तरह लकड़ियाँ भी इधर उधर से चुन के लेके आते हैं पानी भी एक किलोमीटर दूर भरने जाना पड़ता है जो सब पहले था उस प्रकार से उनका जीवन काफ़ी हद तक पुरानी तरह से चल रहा है और उनको गाय चढ़ाना भी आता है गायों की सेहत भी कैसे ठीक कर आता उनको अलग से डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग अलग प्रकार का सब आता है उनको आज भी ऐसे लोग काफी मात्रा में है मतलब बहुत मात्रा में नहीं कह सकते लेकिन काफी मात्रा में लुप्त नहीं हुआ है वो ज्ञान किंतु यदि गोपाल लुप्त हो गए उनकी नई पीढ़ी लुप्त हो गई तो बहुत जल्दी लुप्त हो जाएगा तो उनके वर्धन के लिए गाय के वर्धन के लिए गोपाल का वर्धन और गायों के चरागा कवर है होना अनिवार्य है तो इसलिए ऐसे लोग जो धनी है वो अपना धन गायों के लिए इस प्रकार से इन्वेस्ट चलो डोनेट नहीं करे डोनेट करे तो बहुत बढ़िया है डोनेट नहीं करके इन्वेस्ट करो और भूमि को छोड़ो भाई इधर गाय आके चरेगी इससे हमको कुछ लेना नहीं है जैसे राजा करते थे तो राजा का कर्तव्य था भूमि देना तो आप वो कर्तव्य करो कि जमीन खरीद के गायों के लिए छोड़ दो और भरवाड़ को सौंप दो भाई आप लोग ये ये ये भरवाड़ लोग इधर चराएंगे उसको दे दो राइट्स दे दो ऐसा हो तो कुछ करार करना हो तो करार कर लो कि हाँ ये ये भरवाड़ लोग इधर अपनी गाय चराएंगे दूसरी जगह भूमि ली वहां पर ये ये भरवाड़ लोग को सौंप दिया ये लोग चराएंगे और उनको बोलो कि आप कर सकते हो यदि इसका उद्धार इस जमीन को शुरुआती खर्चा आप कर सकते हो आप करो नहीं तो मैं कहीं से करवाता हूं लेकिन वो भूमि का उद्धार तो वो लोग कर देंगे पैसा दे देंगे तो उसको वो लोग क्या है उसमें करना पड़ता है शुरुआत में थोड़ा तो वो उनको वो भी पता है कि कैसे करेंगे कैसी घास डालेंगे क्या करेंगे वो भी उनको पता है वो सब कर लें थोड़ा उनको मदद तो ये एक पद्धति है दूसरी पद्धति है कि आपके पास बहुत पैसा है तो पांच सौ पांच सौ हजार, हजार, हजार एकड़ जमीन खरीद लो और उसको गोचारण की तरह दो। इससे बहुत बहुत पुण्य मिलेगा क्योंकि गायों को आप सब गोदान तो गायों के लिए दान तो बहुत देते हैं घास के लिए उसमें बहुत दान आता है बहुत दान आता है मंदिरों में गौशालाओं में वो दान से क्या होता है कि घास खरीदते हैं घास खरीदने से क्या होता है कि जो पैसा डाला आपने मान लीजिए कि सौ रुपये का घास गाय को खिलाया आज तो वो सौ रूपये का घास खत्म हो गया एक दिन में वापस गाय को वही घास खिलाना होगा तो वापस सौ रुपये वही सौ जमीन में गए तो वो जो घास उत्पन्न हो रही है वो जमीन तो हमेशा रह रही है वो तो बार बार बार बार बार बार गायों को वही घास प्राप्त हो रहा है तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो गया बार बार घास खिलाने का पुण्य कार्य वही पैसों में हो गया तो इसलिए गाय के लिए चरागाह की भूमि के लिए दान देना वो गाय के घास का दान देने से ज्यादा उन्नत है और इस तरह से गायों की चरागाह छीनना गोहत्या से ज्यादा बड़ा पाप क्यूंकि उससे ज्यादा नुकसान होता है गोहत्या से तो एक गाय की हत्या की आपने लेकिन चरागाह की भूमि छीन लेने से जितनी गाय उसमें पल रही थी आपने एक एक कर लिया थे, एक, एक कर में एक गाय यदि पल रही थी तो हर 20 साल में आप एक गाय की हत्या कर रहे हो <laughs> तो अपने जीवन में चार पांच गाय तो ऐसे ही मार दी और आपके परिवार वाले भी तो ये बड़ा लाभ है तो इसलिए जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बड़े पैमाने पर पे गोरक्षा करने जो राजा की होती है कि गोरक्षा की व्यवस्था इसको बोलते हैं गोरक्षा के लिए व्यवस्था ब्राह्मण गोरक्षा का प्रचार करते हैं वैश्य गोरक्षा करते हैं और क्षत्रिय गोरक्षा की व्यवस्था करते हैं तो गोरक्षा की व्यवस्था करने का जिम्मा उठाना पड़ेगा जिनके पास बहुत पैसे हैं जो लोग सक्षम है ऐसे बहुत सारे गुजरात में तो बहुत है पटेल लोग बहुत है तो उनको या आप लोग भी कोई यदि आपके पास पैसा है और सोच रहे हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें या कहाँ पे लगाए तो ये पुण्य कर लो इन्वेस्ट भी करना है तो ऐसे में इन्वेस्ट करो या दान देना है तो ऐसे में दान दो जहां पे चरागाह भूमि का उद्धार हो एक राजा की तरह कार्या है ये और राजा भी जब चरागाह भूमि राजा यदि खेत देते हैं तो टैक्स होता था लेकिन चरने पे कोई टैक्स नहीं होता था इसलिए ब्रिटिशरों ने क्या किया जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने देखा कि ये खेती जहाँ पे हो रही है वहाँ से तो हमको रेवेन्यू मिल रहा है वहाँ से हमको टैक्स मिल रहा है सरकार को लेकिन जहाँ पे गाय चर रही है वहाँ से कुछ नहीं मिलता इसलिए उन भूमि को उन्होंने नाम दिया खराबे खराबे की जमीन खराब जमीन मतलब यहाँ से कुछ नहीं आता है खराब जमीन हमारे लिए कोई कमी नहीं और उसके लिए फिर नियम लाए कि ये जमीन कोई यदि खेती करना चाहता है तो उसके लिए दे सकते हैं क्योंकि खेती के लिए वो जमीन देंगे खेती से कुछ आएगा इधर से नहीं आने वाला तो इस तरह से राजस्थान जो था वहाँ पे बहुत चरने की भूमि थी वो चरने के लिए फेमस था राजस्थान तो राजस्थान में बहुत सारी जमीन ऐसे उद्धार करके खेती के लिए जाने लगी और वहाँ से जो सब चराने वाले थे उन लोगों को फिर साउथ में जाना पड़ा और नीचे क्योंकि उनके लिए चलने की भूमि बची नहीं तो फिर गुजरात में भी देने लगे ये सब आता है हिस्ट्री में तो ऐसा ऐसा करके और अभी खराब है की भूमि मतलब आप दे सकते हैं फैक्ट्री बनाने की तब ऐसे ऐसे भूमि खड़प हो गई और तो जो बच गई थी जो किसी काम में आ रही थी चरने का काम आ रही थी वहां पे बुद्धिहीन नेताओं का आंखों की संतुष्टि के लिए वो भी समाप्त हो गई जैसे अहमदाबाद के ऊपर का जो पूरा पट्टा है राजकोट से लेकर के राजकोट के ऊपर का जो पट्टा है ये नेशनल हाईवे जाता है ना उसके ऊपर नॉर्थ साइड में मोरबी टंकारा ये सब जो जगह है वहां से लेकर के झाबुआ तक का जो पट्टा है वहाँ पे पत्थर ऊपर है जमीन जमीन की जो मिट्टी है वो छोटी है कम है डेढ़ फुट दो फुट में खत्म हो जाती है इसलिए वहां पे क्या होता है कि अब खेती इतनी अच्छी नहीं कर सकते क्योंकि पानी नहीं रोक सकता है बड़ा अमाउंट में पानी नहीं रुकता है वो बारिश समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है वो पानी लेकिन वहां पे गायों के चरने के लिए घास अच्छी रुक तो वो पूरा एरिया गायों के चरने के लिए था और उधर से लेकर के फिर कच्छ में भी जाता था लेकिन वहां पे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं हरियाली नहीं दिखती है वहां पे आपको हरा हरा नहीं दिखेगा तो आप कैसा लगेगा बंजर जमीन है राजस्थान की नीचे भी जमीन बंजर लगेगी लेकिन वो सबसे बड़ा चेहरा गया अपने समय में तो इंदिरा गांधी जब थी तो उन्होंने देखा ये तो बंजर भूमि है ये हरी नहीं है इसको हरा करना चाहिए तो ऐसे पेड़ लगाओ जो नीचे से पानी खींच और हरे रहे पानी नहीं है तो भी हरे रहे पत्थर तोड़ करके जो पेड़ अंदर जाते हैं ऐसे पेड़ होने चाहिए वो हरे रहेंगे बाकी इसमें और कोई पेड़ उग नहीं सकते हैं। आम डालेंगे तो नहीं उगेगा ठीक है और ऐसा पेड़ था विदेशी बबूल काटे वाला जो है ना गांडा बा और तो हेलीकॉप्टर लेकर के सब जगह पे बीच छिड़कवाए पूरे पट्टे में उससे क्या हुआ ये गांडा बा उग गया सब और ये एक बार उगा तो उगा ये ऊपर जितना जाता है उससे ज्यादा नीचे जाता है उसको जड़ से निकालना संभव नहीं है बहुत कठिन है उसके लिए आपको बुलडोजर ये जे भी चाहिए पूरा अंदर से जाके निकालेगा तब निकलेगा मतलब उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत चाहिए तो सब उग तो गए लेकिन उसके कांटे ऐसे रहते हैं कि गायें चरने नहीं जा सकती गायें यदि चरने जाएगी तो उसके ठंड कटने लगते हैं इसलिए भरवाल लोग परेशान हो गए वो घने जंगल हो जाने लगे इसके मतलब घने जंगल मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे साइड में बढ़ेंगे और पूरा रास्ता बंद कर देते हैं और फिर वो पेड़ जहाँ पे होता है वो ऐसा पानी खींचता है ऐसी प्रकाश रोक देता है घास भी ठीक से नहीं होती है तो अभी क्या हुआ जहाँ पर अच्छी घास उग रही थी और जाए चढ़ सकती थी वहाँ पर जाना भी कठिन हो गया और घास भी नहीं उग रही है वहाँ पर कौन जाएगा क्यों क्योंकि हरा दिखाना था तो हरा दिखता है लेकिन अभी ये हो गया तो ये सब समस्याएं रही है तो अभी जागते हैं और इसको ठीक करते हैं गवर्नमेंट ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है बहुत बढ़िया नहीं तो गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा आजकल पैसे वाले लोगों के पास तो लगाओ ना पैसा ये वो सब पैसा आया है सब उल्टे सीधे काम करके गोरक्षा छोड़ छोड़ करके तो अभी जो आया लगाओ वापस गोरक्षा सिचुएशन को वापस ला सकते हैं क्योंकि इसमें ये जो वस्तु है इसमें अभी भी बचाने का ज्यादा स्कोप है क्योंकि वो गोरक्षा जानने वाले लोग हैं उनका वर्धन करो और उनके पास से दूसरे लोग भी सीख ले उनको सहारा देना होगा जमीन लेकर और उसके लिए पैसे कई और पैसे हैं तो इसलिए जी दान देना है तो इसमें दान दे ये सब बड़े बड़े लोग या तो खुद इन्वेस्ट करके उसको गोचर की भूमि बनाएं और सबको लगाएं गोचर गोचर रंग के काल उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा बड़ी भूमि है तो इतना भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है बारिश से हो जाता है क्योंकि यदि एक गाय को एक एकड़ में मेंटेन करना है तो एक साल में पूरा नहीं होगा उसका लेकिन यदि तीन एकड़ देते उसको तो उसका एक साल पूरी चढ़ेगी तो हो जाता है क्योंकि घास जो उगती तो सूखी भी रहती है उधर ही आपने एक बार भूमि को ठीक कर दिया सूखी गाछ भी उधर रहती है वहीं चक्कर लगा लगा करके उसका वो हो जाता है तो वो व्यवस्था करनी पड़ेगी तो इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन बहुत सारे कार्य करने का बीड़ा हमको उठाना चाहिए उसकी शुरुआत करनी चाहिए कि गाय का जाके पहले देखो तो सही दर्शन तो करो <laughs> कुछ रोटी तो खिलाओ उसके बाद देखेंगे बड़ी बड़ी भूमि भी करेंगे ठीक कम से कम रोटी तो खिलाओ क्या है एक गाय पर एकड़ है एक गाय के ऊपर मोटा मोटा तीन एकड़ जैसे जसदन में जो राजा है उसकी 150 गायें हैं और साढ़े चार सौ एकड़ पहाड़ी है उसकी क्योंकि पहले से मेंटेन किया है उसने पहले से उसकी गाय वहीं पर चढ़ती है तो घुटने घुटने तक ऊँची सूखी घास रहती है घुटने से भी ज़्यादा ऊँची सूखी घास भी रहती है मतलब आप यदि फरवरी में भी जाएँगे तो सूखी घास उधर देखती है वो तो सब दूसरों को भी देते रहते हैं गौशालाओं को क्यूँकी उनकी तो नस्ल बहुत ही उत्कृष्ट है परंपरा में चली आ रही है उनकी नस्ल तो संवर्धन के लिए देते हैं अलग अलग जगह तो आज के दिन ये महत्व है गोवर्धन पूजा का भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो हम सब शुरू करें कुछ ना कुछ तो शुरू करें हमारे घर से ही मैं भी कुछ शुरू करना चाहता हूं कम से कम रोज कुछ पंद्रह बीस मिनट एक आधा घंटा तो कुछ तो होना चाहिए जीवन में उससे बुद्धि भी आती है और गाय हमारे दुख भी सुनती है गाय से बात भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें गाय अदूत है अभी हम और ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे समाप्त करते हैं नौ बज गए सब लोग प्रसाद लेने के लिए तत्पर होंगे गायों के लिए निकाला नहीं निकाला तो निकाल लीजिए फटाफट ठीक है मुझे गाय का आपने बताया कि सड़क बनने से गोचर भूमि नष्ट हो रही है वो ऐसे थोड़ा और उसमें गोचर, गोचर भूमि जो है वहीं तो सड़क बनाने के लिए उपयोग कर लेते हैं तो मतलब ऐसे लोग सड़क तो बहुत एकड़ जाता है उसमें एक पतला सा दिखता है तो स्पष्ट बन नहीं पाता है कि की गोचर भूमि नष्ट हो रही है लेकिन उसके चलते और जो आधुनिकता आती है वहाँ शहर बनता है वैसे बोल रहा रोड आप रोड पे आप जाके देखिए ये तो अभी आप साउथ गुजरात में है तो बहुत सारे आजू बाजू खेत ही बन गए हैं बाकी आप मेजॉरिटी जो रोड्स पे आज जाएंगे तो आजू बाजू में आपको बंजर भूमि दी खेत खेत खेत नहीं देंगे वो सब रोड उधर से जाते हैं यहाँ पे भी काफी गोचर भूमि थी लेकिन वो जो साउथ गुजरात तो पूरा एकदम डेवलप हुआ ना तो पहले सबको खेत बनाते और उसके बाद फैक्ट्री लगाते होता है तिने तिने तिने तिने तिने तिने तिने तिने पहले रोड जाती है रोड जाने के बाद आजू बाजू खेत बन जाती है फिर वो बिक जाते हैं फैक्ट्री के लिए जैसे तो ये आधुनिकीकरण है जंगल भी नष्ट होते हैं ऐसे रेलवे रेलवे ट्रैक एकड़ के एकड़ मतलब हजारों हजारों एकड़ जाता ही नहीं प्रभुपाद की जय गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय सुबह का ब्रेकफास्ट सभी पहुँच जाएगा